भागवत का श्लोक व्यास भगवान इन शब्दों में राम जी की वंदना करते हैं भागवत में रामायण भी है दो अध्याय में रामचरित्र सुनाया संसार को आदर्श मानव जीवन कैसा होता है यह बोध कराने प्रभु आए देखो मजा यह है विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार भगवान मनुष्य अवतार लेते भगवान मनुष्य बनते क्यों ताकि मनुष्य सब मनुष्य बनना सीखे केवल मनुष्य का चोला पहन लेने मात्र से हम मनुष्य नहीं हो जाते यदि मानवता ना हो तो उसको मनुष्य कैसे कहेंगे मानवता का मतलब ही है दूसरों की तकलीफ का विचार दूसरों की पीड़ा का विचार पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते तो भगवान तो मानव बनके आए भगवान मानव बनते हैं और मानव है कि भगवान बनने की कोशिश करता है कई कई लोग तो भगवान बन जाते हैं ईश्वर इसलिए इंसान बन करके आए कि हम इंसान सच्चे और अच्छे इंसान बने जिसके जीवन में त्याग नहीं समर्पण नहीं वो इंसान का है का गुर थे त्यक्त राज्य राम जी ने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके चक्रवर्ती की सत्ता को ठुकरा दिया दो भाई और बंटवारा भी ठीक से हो गया दोनों में लेकिन एक बाप दादा के जमाने की पुरानी कुर्सी उसकी भी एक टांग टूटी हुई थी तो उसमें बड़े भाई ने कहा कि ये कुर्सी बाकी रह गई है किसके हिस्से में बोले इसमें क्या हिस्सा तू तू, तू तू ले जा तो बड़े भाई की पत्नी बोली हाँ आप कर्णदनेश्वरी हो गए वो कुर्सी मैं नहीं दूंगी मेरा छोटा छोटू उसके ऊपर बैठकर होमवर्क करता है अब ठीक है अब जाने भी दे एक ही बात क्या एक ही बात है छोटू फिर होमवर्क नहीं करेगा ये कुर्सी तो मैं ही रखूंगू और ये सुनकर सामने से जेठान जेठानी के सामने देरा नहीं आता देखा अंत में भाभी जी गई अपनी जात पे गई आप आपकी आपकी वासना इस टूटी हुई कुर्सी में आपने कभी एक अच्छी साड़ी भी मुझे पहनने दिया कोई भी नई चीज आती है घर में तो पहले आप ही रख लेती थी और फिर शुरू ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा बोलने लगती है देवरानी कि जेठानी रोना शुरू कर देती है और अपने पति को सम, सुनाती है देखो ये इतना कुछ बोल रही है पर आप होगी चुपचाप रहे हो आपको कुछ पति पड़ी, पड़ी नहीं अपनी तो फिर बड़े भाई को भी लगता है कुछ बोलना ऐ ए, ए, ए छोटे, अपनी पत्नी को संभाल ये बड़ी है लिहाज करना चाहिए छोटे बड़े का लिहाज होना चाहिए ये क्या क्या क्या बकबक बक कर रही है तो वो रोना शुरू कर देते अपनी पत्नी को रोता देख वो छोटा भाई बड़े भैया आपको मेरी पत्नी में ही कमी नजर आती है कभी भाभी की ओर देखा यह सारा झमेला तो भाभी के कारण हुआ और शुर मारा मारी एक टूटी हुई कुर्सी के चलते दोनों भाई कोर्ट तक पहुंचते साहब अपने से टूटी हुई कुर्सी नहीं छूटती और रामजी जी गुरवर थे त्यक्त राज्य चक्रवर्ती की सत्ता को ठकरा दिया क्या वस्तुओं के गुलाम बनते हो जो त्याग करता है वही बड़ा होता है त्याग आदमी को स्वामी बनाता है याद रखना धन कमाना यह सामर्थ्य हो सकता है लेकिन स्वामित्व नहीं धन के स्वामी बनना चाहते हो तो त्याग का सामर्थ्य भी जीवन में ले आओ जिस दिन उसके त्याग का भी सामर्थ्य आया कमाने के सामर्थ्य के साथ साथ धन कमाने के सामर्थ्य के साथ साथ उसके त्याग का भी सामर्थ्य जुटाओ वरना वही धन तुमको गुलाम बना के रख देगा और त्याग का सामर्थ्य जिसमें है वही स्वामी पांच पच्चीस करोड़ जिसके पास है उसको कोई स्वामी नहीं कहता आज नौकर भी सेठ को स्वामी कहने के लिए तैयार नहीं और आज के जमाने में पत्नी भी पति को स्वामी नहीं कहती फर्स्ट नेम से बुलाती है आ गए पीयूष बड़ी देर कर दी पत्नी भी पति को स्वामी नहीं कहती और यदि आज के जमाने में कोई पत्नी पति को स्वामी संबोधन से पुकारने लग जाए जैसे ही वो घर पे आ गए आ गए स्वामी बड़ी देर कर दी स्वामी पानी लेकर आए पियोगे स्वामी सुन सुनकर उस बेचारे को हार्ट अटैक आ जाएगा तो ये ये क्या क्या अपने कान पर भरोसा नहीं हो रहा है मैं कोई गलत घर में तो नहीं आ गया पत्नी भी पति को स्वामी कहने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे समय में जिसके पास कुछ भी नहीं दो भगवे कपड़े वो भी समाज से मांगे हुए और पांच घर की भिक्षा मांगकर पेट भरता है लेकिन सामने मिल जाए तो हम कहते हैं स्वामी जी प्रणाम उसको स्वामी किसने बनाया त्याग ने त्याग ही स्वामी बनाता है। और स्वामी कहलाए और भोगी बने तो और उसके जैसा तो बुरा और कुछ नहीं वास्तव में त्यागी ही स्वामी बनाता है गुरुअर्थ है त्यक्त राज्य रामजी ने चक्रवर्ती की सत्ता को ठुकरा दिया व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाहा पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम पद्म पदभ्याम व्यचरद अनुवनम कोमल चरणों से भगवान ने वन में विचरण किया कमल के से कोमल नहीं नहीं उससे भी ज्यादा कोमल प्रियायाहा सीतायाहा पाणी स्पर्शाक्षमाभ्याम जी बड़ी कोमलांगी है लेकिन अपने कोमल हाथों से जब राम जी के कोमल कोमल चरणों की सेवा करने बैठती थी तो सीता जी के कोमल कर कमल के स्पर्श मात्र से राम जी के चरण कमल मुरझा जाते थे इतने कोमल राम के चरण उन चरणों से नंगे पांव वन में विचरण किया समुद्र पर सेतु बनाया रावण आदि का उद्धार किया शबरी आदि पर अनुग्रह किया लव कुश दो पुत्र हुए संसार को मर्यादा का दर्शन कराया प्रभु ने अध्याय में चंद्रवंश की कथा चौबीस अध्याय है नौवे स्कंद के तो बारह सूर्य वंश बारह चंद्रवंश या तो तेरह और ग्यारह ऐसा भी कहीं कहते हैं चंद्रमा का जो वंश चला तीन देवता आत्री अन्सुया के घर पुत्र बनकर के आए ये हम चौथे स्कंद में देख चुके हैं तो वे तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश वे तीन पुत्र बनकर के आए वही है दत्त दुर्वासा और चंद्रमा विष्णु दत्त बनकर आए शिवजी के अंश से दुर्वासा हुए और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा चंद्रमा का वंश आगे चला चंद्रवंश कहलाया चंद्रमा के बुध हुए उसकी मनुपुत्री पुरुरवा हुए उससे पुरुरवा की कथा सुनाया रुचिक ऋषि के पुत्र जमदग्नि और उनके पुत्र परशुराम परशुराम जी का चरित्र सुनाया गादी तने विश्वामित्र जी के वंश का वर्णन किया राजा ययाति का चरित्र सुनाया दो अध्याय में ययाति की दो पत्नी एक तो शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और दूसरे दैत्यराज वृषपरवा की पुत्री शर्मिष्ठा दोनों के साथ ययाति ने विवाह किया शर्मिष्ठा से तीन पुत्र हुए द्रुहयु अनु और पुरु देवयानी से दो पुत्र हुए यदु और तुर्वसु गुरु का जो वंश आगे चला वो पूर्वंश कहलाया देखो राजा ययाति के चरित्र से यह सीखने को मिलता है कि भोग भोगने से कभी भी भोगों से तृप्ति नहीं हो सकती उपाय क्या है बोले भोगों का त्याग संयम बरतना त्याग करना न जातु काम कामान उपभोगे न शाम्य हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते ये स्कंध का श्लोक है। कुरु के वंश में पौरव हुए फिर कुरु हुए कुरु के वंश में जो हुए वो कौरव कहलाए पांडव के पांडव कहलाए ययाति के सभी पुत्रों के वंश का वर्णन किया है और ययाति के पुत्र यदु यदु वो महापुरुष है जिन्होंने धर्म के लिए अर्थ छोड़ा लोग अर्थ के लिए धर्म छोड़ देते हैं लेकिन यदु ने धर्म के लिए अर्थ छोड़ दिया उस यदु के वंश में जो हुए वो यादव कहलाए यदु का वंश यदु वंश कहलाया तो यदु वंश में आगे चलकर के सूर सेन हुए सूरसेन के वसुदेव हुए और वसुदेव का विवाह देवक की पुत्री देवकी के साथ हुआ देवकी से आठ पुत्र और एक पुत्री हुए आठवें पुत्र के रूप में साक्षात श्रीकृष्ण का प्रागट्य कृष्ण अवतार का सूचन किया आइए चलते हैं दशमस्क में भगवान के प्रागट्य की कथा के राजा परीक्षित के प्रश्न से दशमस्क का प्रारंभ है अब भगवान के प्रागट्य की कथा की ओर चल रहे हैं हम सभी सब लोग सावधान ओम श्री परमात्मने नमः राजा उवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम राजा चोभयंश्या चरित परभुत यदोच धर्मशील नितरा मुसत्तम तेनाव से शंसन महाराज आपने सूर्यचंद्र वंश की कथा सुनाया अब तो चंद्रवंश में प्रकट हुए मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण की कथा विस्तार से सुनाइए जिन प्रभु ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मां के गर्भ में मेरा रक्षण किया था जिन प्रभु ने मेरे पिता मह का कुरुक्षेत्र में स्वार्थ किया था जिनकी कृपा हमारे वंश पर सदैव बनी रही उन भगवान की कथा दिग्विजय के समय में मैंने अनेक राजाओं के मुख से सुना है लेकिन मुझे तृप्ति नहीं हुई ब्रह्म आपके श्री मुख से मैं भगवान की कथा विस्तार से सुनना चाहता हूं भगवान के प्रागट्य की कथा सुनाइए 11 वर्ष गोकुल लीला 14 वर्ष मथुरा लीला सौ वर्ष द्वारका लीला यह सब मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं महाराज मुझे यह बताइए कि दाऊजी महाराज तो रोहिणी जी के उधर से प्रकट हुए थे तो फिर वो देवकी के सातवें पुत्र क्यों माने जाते हैं राजा परीक्षित के इन प्रश्नों को सुनकर के सुखदेव जी बोले राजन आज चतुर्थ दिन की संध्या होने जा रही है तुमने कुछ खाया नहीं पिया नहीं यदि भूख प्यास है सता रहे हैं तो कुछ खा लो कुछ पी लो थोड़ा फलाहार गंगा जल पी लो परीक्षित बोले महाराज न मुझे भूख का ज्ञान है न प्यास है और फिर महाराज कथारूपी अमृत को पी रहा हूं तो फिर दूसरा क्या खाने पीने की इच्छा करे मूर्ख ही होगा कोई पर महाराज जिंदगी भर यही किया है खाना पीना अब तो बस जितना जीवन शेष बचा है उसमें भगवत कथा कथामृत का ही पान करना है और कुछ नहीं राजा की इस कथा प्रीति को देखकर शुभदेव जी बड़े प्रसन्न हुए सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजि सत्तमा वासुदेव कथायाज्जाता या नैष्ठिकीरि राजन तुम्हारी बुद्धि को धन्य है तुम्हें भगवान की कथा में नैष्ठिक प्रेम हुआ है सुनो इस धराधाम पर जब बहुत असुर बढ़ गए दुष्ट राजा पापाचार करने लगे उन सबके पापाचार अत्याचार भ्रष्टाचार दुराचार और पापों से पीड़ित पृथ्वी गाय का रूप लेकर देवताओं के पास गई कहा कि मेरे से पाप का भार नहीं सहा जाता मेरी सहायता कीजिए देवता बोले हे पृथ्वी हम भी तुम्हारी तरह दुखी हैं भगवान ही हमारी सहायता करेंगे चलो सब चलते हैं क्षीर सागर ब्रह्मा ब्रह्मादि देवता साथ में शंकर जी गोरूप धारिणी पृथ्वी सब मिलकर के गए क्षीर सागर त्र ग्वा जगन्नाथम देवदेव वृषाकपिम पुरुषम पुरुष सुक्न उपतस्थे समात वहां जाकर पुरुष सुक्त से भगवान की स्तुति करें भगवान प्रसन्न हुए आकाश में आकाशवाणी हुई। यदा यदा धर्म सेर्भव भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मा सृजम्य हम परत्रणा च दुष्कृता धर्म संस्थापनाथ संभवामि युगे युगे संभवामि युगे संभवामी युगे संभवामि युगे युगे मैं अपने अंश समेत यदुवंश में प्रकट होऊंगा पृथ्वी का भार हरूंगा धर्म का संस्थापन साधुओं का परित्राण और दुष्टों का दमन करूंगा ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सभी देवताओं को कह सुनाया देवता निज निज धाम गए और फिर भगवान के सानिध्य के लिए किसी न किसी रूप में धराधाम पर प्रकट हुए कि इस वक्त धाम में नहीं धराधाम का महत्व है ठाकुर जी का सानिध्य वही मिलेगा धरणी देवी को ढाढस बंधाया धरणी देवी भी गई अच्छा पृथ्वी ने क्या कहा होगा तो संतों ने भाव प्रकट किया कि क्षीर सागर में शेष शया में भगवान सोए थे और लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी ना तो धरणी देवी ने कहा पृथ्वी ने कि ये आपकी पत्नी है तो क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं आप बालाजी को देखते हैं ना तो बालाजी के दोनों तरफ दोनों खड़ी श्री देवी और भू देवी श्री देवी लक्ष्मी भू देवी पृथ्वी तो वो आपकी पत्नी है तो क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं उसी को आपके चरण की सेवा का लाभ मिलेगा मुझे नहीं मिलेगा और यदि आप मेरे घर नहीं आए मेरे पास नहीं आए मेरी खबर नहीं ली तो जिस पत्नी का पति उसके पास नहीं होता जो पति के संरक्षकत्व में नहीं होती संरक्षण में नहीं होती तो फिर दुष्ट लोग उसको सताते हैं अकेली स्त्री जान करके लोग दुष्ट हो गए हैं मुझे सता रहे हैं पति के रूप में यह आपका कर्तव्य बनता है कि मेरी रक्षा करें तो भगवान ने कहा कि अवश्य हम आएंगे इसलिए धराधाम पर यानी पृथ्वी के घर आने का भगवान ने वचन दिया तो पृथ्वी को अब आशा बंधी सांत्वना मिली आंसू थे आंख में उसकी जगह मुख पे मुस्कान आई और वे अपने घर को सजाने लगी अब पिया आने वाले हैं पिया घर आने वाले तो अपने घर को सजाने लगी तैयार करने लगी सब इतनी प्रसन्न अब मेरे प्रभु आएंगे मेरे नाथ आएंगे मेरे स्वामी आएंगे बड़ी प्रसन्न और यहां मथुरा में देवक की पुत्री देवकी का विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ दायज दिया कन्या को विदा किया भाई कंस रथ चलाने लगा भाई छोड़ने जाता है ना बहन को ससुराल तक अच्छा कंस सगा भाई तो नहीं है चचेरा है लेकिन बहन देवकी के प्रति बहुत प्रेम है तो रथ चलाने लगा कि हम छोड़ने जाएंगे बहन को उसके ससुराल तक भगवान को यह बात पसंद नहीं आया कि मैं जिनके द्वारा प्रकट होने जा रहा हूं उनके जीवन रथ का सारथ कंस हो यह उचित नहीं आकाश में आकाशवाणी हुई अब जिस तेरी बहन देवकी के प्रति तेरा इतना प्रेम है उसी के आठवें गर्भ से तेरा नाश होगा। देखो भागवत में अपने मृत्यु की पूर्व सूचना दो व्यक्तियों को मिल जाती है एक राजा परीक्षित को और दूसरे राजा कंस को को भी पता चल गया देवकी के आठवें गर्भ से मेरी मृत्यु है और परीक्षित को भी पता चल गया कि तक्षक के डसने से मेरी मृत्यु है मृत्यु की पूर्व सूचना मिलने के पश्चात इन दोनों ने क्या किया बस यही भागवत की शिक्षा राजा परीक्षित ने तो सोचा अपनी मृत्यु को मंगल बनाऊंगा मरना मरना नहीं मालिक से मिलना हो जाए मृत्यु महोत्सव हो जाए मृत्यु है ही है तो मैं अपनी मृत्यु को सुधारूंगा तो कौस ने क्या सोचा नहीं मुझे नहीं मरना जो मुझे मारे मैं उसको मार डालूंगा इस देवकी के आठवें गर्भ से मेरा नाश है तो मैं देवकी को मार डालूंगा वसुदेव बीच में आया तो उसको मार डालूंगा खड़ग निकाला देवकी को मारने के लिए दुष्ट है जिस बहन के प्रति इतना प्रेम जता रहा था उसी बहन को मारने के लिए तैयार हुआ चोटी से पकड़ा खड़ग निकाला कांपने लगी ये वसुदेव जी ने देखा तो हाथ थाम लिया पति है पाति इति पति पति किसको बोलते हैं जो रक्षा करे उसका नाम है पति भरण पोषण करे इसलिए भरता कमाए ला करके खिलाए भरता और रक्षण करे इसलिए पति हाथ थाम लिया कंस का मित्र ये क्या कर रहे हो भगनी हत्या का पाप बदनामी होगी बोले अट जाओ वसुदेव इसके आठवें गर्भ से मेरी मृत्यु है बोले देखो तुम लोगों ने इस कन्या का मुझे दान किया दान की वस्तु वापस नहीं लिया जा सकता न तो उसको मिटाया जा सकता है ये अधर्म है और फिर तुमको भय है इससे होने वाली संतान से इससे नहीं सोचो इसको मारोगे भगिनी हत्या का पाप लगेगा इसको मारोगे तुम्हारी बदनामी होगी आकाशवाणी ने कहा है इसके गर्भ से तुम्हारी मृत्यु है इससे नहीं तो इसको क्यों मारते हो इससे होने वाली संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा वचन रहा वसुदेव जितने सुंदर थे उतने ही बुद्धिमान भी थे ये कन्हैया जो सुंदर है उसका कारण उसका बाप सुंदर था पिता का सौंदर्य आया है कृष्ण वसुदेव जी बड़े खूबसूरत बड़े ही हैंडसम व्यक्ति थे और उतने ही वे बुद्धिमान धैर्य समस्या से डरने वाले हड़बड़ाने वाले ऐसे नहीं थे बड़े ही धीरथ से बुद्धिमानी से काम लिया कंस को समझाया और कंस की खोपड़ी में बात बैठ गई कि बात तो ठीक है तो इससे होने वाली संतान आप हमको दे देंगे बल पक्का वसुदेव और देव की को नजरबंद किया प्रथम संतान पुत्र लेकर के वसुदेव गए कंस के पास उस बालक को देखकर कंस के मन में भी कोमल भाव उठे मित्र वसुदेव आपने वचन निभाया हम प्रसन्न हुए एक बात बताओ इससे मुझे कोई भय नहीं है आकाशवाणी ने कहा है देवकी के आठवें गर्भ से मेरी मृत्यु है ले जाओ इसको आठवें से काम है मेरा तो तुम तो जानते हो वसुदेव मैं जरासंध का जवाई हूं अस्थि प्राप्ति का पति हूं किंतु अप्रज हूं मेरे कोई संतान नहीं मेरी बहन का बेटा मेरे बेटे के समान ले जाओ ले जाओ इसको आह वसुदेव जी प्रसन्न हो गए धैर्य चलो इसका मतलब यह हुआ सात बच्चों को तो नहीं मारेगा दूसरी समस्या हल हो गई अब जब आठवा आएगा देखा जाएगा लेकिन नारद जी को यह समाचार मिला तो नारद जी बोले कंस और करुणा बात कुछ जमी नहीं नारद जी आए नारायण नारायण मधुपुरी कुशल बोले हां देवर्षि कुशल लेकिन क्या खाक कुशल मौत तुम्हारे माथे पे मंडरा रही है पर तुम कहते हो कुशल हमने सुना है तुमने देवकी के पुत्र को नहीं मारा जीवनदान दे दिया बोले हा देषि देवकी के आठवें गर्भ से हमारा नाश अभी तो प्रथम पुत्र हुआ नारद जी बोले नारायण नारायण आकाशवाणी ने आठवा बताया लेकिन कहां से गिनती करते हुए आठवा पहले से अंत से बीच में से मतलब तो कोई भी आठवा हो सकता है मधुपुरी पति धोखे में न रहना नारायण नारायण चल दिए नारद जी और कंस ने सोचा धोखे में न रहना देवर्षि ने बताया जिस बालक को उसने जीवित छोड़ा था उसी को पत्थर की दीवार पर पटक कर उसके प्राण ले लिए मां की चीख से भवन कांप उठा और इसी तरह उस मां ने अपनी आंखों के सामने अपने छह पुत्रों को पत्थर के साथ टकराकर मरते देखा दीवार खून से लाल होती रही भगवान की आज्ञा से सातवें पुत्र के रूप में साक्षात शेष नारायण देव की मां के गर्भ में पधारे भगवान की आज्ञा अनुसार योग माया ने वहां से उनका संकर्षण किया और रोहिणी मां के गर्भ में प्रस्थापित किया यहां देव की मां को सातवा गर्भ तो था लेकिन प्रसव नहीं हुआ और वहां रोहिणी मां के उदर से वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी नंदबावा के गोकुल में रह रही है क्योंकि ये लोग कारागार में रोहिणी जी के उधर से बोलिए दाओ जी महाराज की कंस को यह समाचार मिला कि अब जो आएगा सो आठवा सातवा गर्भ था लेकिन अब नहीं है तो क्या हुआ बोले गिर गया होगा खैर जो आएगा सो आठवा अब तो कारागार में डाल दिया जाए कारागार में बंद कर दिया पहरा लगा दिया वसुदेव और देव की दोनों कारागार में भगवान का भजन कर रहे कौन है वसुदेव ये जो विशुद्ध मन है ना तुम्हारा वही वसुदेव साधना भजन करते करते तप करते करते साधक का मन विशुद्ध हो जाता है वही वसुदेव है सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम ये भागवती कहता है और देव की कौन है बोले सतसंग करते करते साधक की बुद्धि जो देव मई हो गई होती है पूर्ण श्रद्धावान वही देव की है तब भगवान का प्राधक्य होता मन और बुद्धि दोनों का बड़ा महत्व है कृष्ण कहते हैं गीता में व वन आधत्स्व मई बुद्धिम निवेश तब क्या होगा बोले निवशिष्य मईये व अतः अतउर्धम न संशया वर्षा ऋतु भादव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि देखो देखा जाए तो ये अयन का भी करीब करीब मध्य भाग है ऋतु का भी मध्य भाग है और पक्ष का तो बिल्कुल मध्य है अष्टमी तिथि और रात्रि का भी मध्यभाग मध्य रात्रि सब लोग सोए हैं कारागार में वसुदेव और देव की जाग रहे हैं भजन कर रहे हैं भगवान ने सोचा मैं चंद्रवंश में प्रकट होने जा रहा हूं तो मुझे चंद्रमा की पत्नी में प्रकट होना चाहिए चंद्रमा निशा के स्वामी हैं, रात्रि के इसलिए मैं निशा में रात्रि में प्रकट होगा कहीं रोहिणी माता बुरा न मान ले